तीसरे प्रश्न के उत्तर में यमाचार्य अध्यात्म के महत्वपूर्ण सूत्रों को बता रहे हैं अगले श्लोक में यमाचार्य कह रहे हैं नैशा तर्केण मति ही आपने या यह जो मति है यह जो बुद्धि है यह जो तुम्हारी समझ बनी है कि मैं यमाचार्य से ही आत्मा परमात्मा के बारे में जानूंगा ये जो तुम्हारी मति है संसार के भोगों को छोड़ के उनकी अपेक्षा इस वर्ग को ही मैं जानना चाहता हूं इस वर्ग को ही पाना चाहता हूं यह जो तुम्हारी मति है यह तर्कीर्ण न आपने या तर्क के द्वारा नहीं हटाई जा सकती कोई व्यक्ति यह मन में सोच ले अनेक तर्कों के द्वारा अनेक युक्तियों के द्वारा कि मैं स्वयं ही इस विद्या को जान लूंगा और ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा जिनसे मैं सुनूंगा वो नहीं है तो उनकी पुस्तकों से मैं पढ़ लूंगा उन्होंने जिनको कहा है मैं उनके माध्यम से जान लूंगा तो भी वही बात मुझे प्राप्त होगी इस प्रकार के तर्क व्यक्ति के मन में आ सकते हैं और एक सीमा तक ये ठीक भी है कि ब्रह्मवेत्ता की कही हुई बात को यदि हम पढ़ें उनकी पुस्तक को पढ़ें, जैसे कि हम ये कठोपनिषद पढ़ रहे हैं महर्षि कठ की यमाचार्य के माध्यम से कही गई अध्यात्म की बातों को समझ रहे हैं तो इसी प्रकार से मैं जान लूंगा पूरी तरह तो एक सीमा तक यह ठीक है कि हम पर्याप्त मात्रा में उसको जान भी लेते हैं लेकिन यमाचार्य के मुख से मैसी कठ के निर्देश देना चाह रहे हैं कि केवल इतने से बात नहीं बनेगी इतने मात्र से वो ब्रह्म विद्या सुविजे नहीं होगी तो यदि हम विभिन्न तर्क कर लें, तो भी ये मती ये बुद्धि हटाई नहीं जा सकती इस विचार को हम खंडित नहीं कर सकते और ये तो उपनिषद नाम ही इसलिए है कि पास में बैठ करके इसको बताया जाता है साक्षात गुरु और शिष्य बैठ करके इस पे चर्चा करते हैं आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक शिष्य को यह शिक्षा दी जाती है तो नैशा मती नैशा तर्केन मति रापने प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञा प्रेष्ठा। नचिकेता को कह रहे हैं हे प्रेष्ठ हे परम प्रिय चूंकि नचिकेता अध्यात्म का सच्चा जिज्ञासु है इसलिए यमाचार्य की दृष्टि में वो अभिप्रियतम है यमाचार्य प्रेय मार्ग को छोड़ के श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं अध्यात्म के जाता है तो उनको वही व्यक्ति प्रियतम होगा जो उस मार्ग पर चल रहा है जो क्षेत्र हमें सर्वप्रिय होता है उस क्षेत्र का व्यक्ति भी कोई अन्य व्यक्ति भी यदि हो तो वही हमें सर्वप्रिय लगता है तो नचिकेता को संबोधन किया है प्रेष्ठ हे प्रियतम प्रोक्ता अन्येन एवं सुज्ञा ये अन्य के द्वारा ठीक प्रकार से कही हुई ही सुज्ञा अच्छी प्रकार जान के लिए होती है अवर मनुष्य के द्वारा कही हुई ठीक जान वाली नहीं होती अन्य के द्वारा अर्थात ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ये बात कही जाए तभी अच्छे प्रकार से जान के लिए होती है और कहा कि यह मति ये, ये दृष्टि तुम्हारे को प्राप्त हुई है याम तुम आप जिसको तुमने प्राप्त कर लिया है यमाचार्य नचिकेता को देख रहे हैं कि इसने बिल्कुल दृढ़ मति बना ली है कि मुझे तो यमाचार्य से यानी योग के व्यक्ति से ही इस विद्या को जानना है यमाचार्य से यदि कोई वर लेना है तो इस अध्यात्म विद्या को जानने का ही वर लेना है अवर व्यक्ति के द्वारा ये विद्या पाई नहीं जा सकती हर किसी से यह पाई नहीं जा सकती ये विचार नचिकेता के मन में दृढ़ है और उसने प्राप्त कर लिया है उसको कहा यम तुम आप जिसको कि तुमने प्राप्त कर लिया है और सत्य धृति बत असी के नचिकेता तो सत्य धृति वाला है तेरा धैर्य बिल्कुल सत्य है नचिकेता ने यमाचार्य से यह तीसरा वर मांग करके बहुत बड़े धैर्य का परिचय दिया है अध्यात्म और धर्म की पहली सीढ़ी सबसे प्रमुख तत्व सबसे प्रमुख सीढ़ी धैर्य को माना गया है मनु महाराज ने भी धर्म के दस लक्षणों में धृति को सबसे पहले लिखा है धृति क्षमा दमोस्तेम और भर्तृहरि ने भी अध्यात्म के व्यक्तियों के लिए धृति को उस व्यक्ति का पिता के समान कहा है धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी योगी की आध्यात्मिक व्यक्ति की उत्पत्ति ही तब होगी जब उसके अंदर धैर्य होगा और क्षमा होगी आध्यात्म के जीवन के लिए धैर्य जैसे पिता के समान है उत्पत्ति करने वाला है और क्षमा जैसे माता के समान है जन्म देने वाली है तो नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं कि तू सत्य धृति है तूने ठीक ही धैर्य रखा है नचिकेता भी सुख चाहता है अनंत सुख चाहता है और वो ये सुख सांसारिक उपभोगों को प्राप्त करके भी यमाचार्य के द्वारा दिए गए प्रलोभनों के माध्यम से भी कर सकता था लेकिन इस संसार के तात्कालिक सुखों उसी समय प्राप्त होने वाले सुखों को उसने छोड़ दिया और एक उस सुख के लिए प्रयासशील है जो उसको लंबे समय के बाद में मिलेगा यह नचिकेता का धैर्य है सुख वह भी चाहता है लेकिन उसे इस बात का धैर्य है वो जल्दबाजी में नहीं है कि आज ही मुझको यह सुख मिल जाए बड़े धैर्य से यत्न साधना कर रहा है इसकी तुलना हम उन दो विद्यार्थियों से बच्चों से कर सकते हैं एक वो विद्यार्थी है जो सुख पाने के लिए दिन भर खेलता है या अपने साथियों के साथ में गप्पे लड़ाता है इधर उधर भटकता है अध्ययन नहीं करता कारण सुख तो वो ही चाहता है वो सुखी रहना चाहता है अध्ययन में उसे कष्ट दिखाई दे रहा है अब दूसरा बच्चा है वो भी सुख चाहता है लेकिन उसके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं अच्छी प्रकार से योग्य बनूंगा विद्या को प्राप्त करूंगा तो पूरा जीवन मेरा सुखी हो जाएगा सुख तो दोनों चाहते हैं लेकिन एक तात्कालिक सुख चाहता है उसमें इतना धैर्य नहीं है कि मैं कुछ वर्षों तक विद्या अध्ययन का तप करूं कष्ट उठाऊं वो तत्काल सुख चाहता है लेकिन दूसरा विद्यार्थी धैर्य से युक्त है ये संसार को देखना घूमना ये तो बाद में हो जाएगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल यही बात श्रेय और प्रेय मार्गी के लिए है प्रेय मार्गी संसार के सुखों के पीछे दौड़ने वाला तत्काल सुखों को चाहता है और उसको तत्काल सुख मिल भी जाते हैं लेकिन श्रेय मार्गी तपस्या का संयम का रास्ता अपनाता है जो कि बड़ा कष्टपद प्रतीत होता है प्रारंभ में और जिस सुख की उसको चाह है वो वर्षों के बाद जन्मों के बाद प्राप्त होता है तो जो इस दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रख करके यत्न कर रहा है वो निश्चित रूप से धैर्यवान है इसलिए यमाचार्य ने नचिकेता को कहा कि सत्य तृति ही बत अस्थि ये नचिकेता तुम सत्य त्रिति वाले हो तुम्हारा धैर्य बिल्कुल ठीक है और आगे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आद्रिक न भूयात नचिकेत प्रस्ता ये नचिकेता तुम्हारे जैसा प्रश्न पूछने वाला हमारे पास आए हमारे पास सदा आए एक तरह से नचिकेता के सामने यमाचार्य एक वर मांग रहे हैं जितने यद्यपि नचिकेता को उन्होंने तीन वर दिए हैं यमाचार्य बड़े हैं लेकिन यदि यमाचार्य से भी कोई वर मांगने को कहता तो जैसे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरी तीव्र इच्छा यही है कि तुम्हारे जैसा प्रश्नकर्ता मेरे पास आए यह नचिकेता की प्रशंसा है और उसको आदर का भाव दिया जा रहा है और जो अध्यात्म मार्ग का गमी होता है उसी सोच में रहता है उसको हमेशा यही ललक रहती है कि इस विद्या को पाने वाले अच्छे व्यक्ति मेरे पास आए अधिक से अधिक लोग इसको जाने यही उसकी सर्वोत्तम इच्छा रहती है सर्वोच्च इच्छा रहती है और ऐसा करके वो एक मान के चलता है कि उसे ये विश्वास है कि इसी में सबका कल्याण है और परमात्मा की विजय इसी के अंदर है नचिकेता को पहले भी यमाचार्य ने सम्मानित किया था एक माला पहना करके कि तुम बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछ रहे हो यहां फिर से उसको प्रकारांतर से सम्मानित किया है और अब नचिकेता की और प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने जो इन संसार के भोगों को छोड़ा है वर के रूप में प्राप्त होते हुए भी उनको स्वीकार नहीं किया है ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मैं भी इस बात को जानता हूं जिस समय नचिकेता के तीसरे प्रश्न के उत्तर में यमाचार्य धन संपत्ति वैभव का प्रलोभन दिखा रहे थे तो कोई ऐसा समझ सकता है कि यमाचार्य के मन में ये भौतिक सुख सुविधाएं ही सबसे ऊंची हैं यमाचार्य को इस बात का बोध नहीं है तो यमाचार्य यहां पर बात को कह रहे हैं कि जाना अहम शेवती इति अनित्यम ये जो शेवधि है यह जो धन संपत्ति का कोष है सांसारिक समृद्धि है यह अनित्य है ऐसा मैं जानता हूं मैं इस विषय में अज्ञान रह करके तुम्हारे को प्रलोभन नहीं दे रहा था मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि यह संसार की सारी चीजें अनित्य हैं। और मैं यह भी जानता हूं न ही अध्रुवई प्राप्य ध्रुवम तत्व उस ध्रुव को उस शाश्वत सत्य परमात्मा को इन पदार्थों के द्वारा, अनित्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता संसार के कितने भी साधन उपलब्ध हो जाए उनका हम भरपूर अधिकाधिक उपयोग कर लें, तो भी उन साधनों के माध्यम से पूरा पुरुषार्थ कर लें तो भी उस ध्रुव सत्य को परमपिता परमात्मा को नहीं पाया जा सकता ये मैं जानता हूं और ये जानकर के ही मैंने यमाचार्य कह रहे हैं कि ये सब जानकर के ही मैंने ततोमया निकेत चिकेतो अग्नि यह समझ करके ही मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया था नचिकेता के दूसरे वर्ग के उत्तर में जिस नाचिकेत अग्नि का उपदेश त्रिनाचिकेत अग्नि का उपदेश नचिकेता को दिया था उसी के लिए कह रहे हैं कि मैंने उसका चयन किया है मैंने उसका पालन किया है और वो अग्निया उन्होंने वहां बताई थी कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीन वर्ण हैं और क्रमशः है इनके अंदर से होकर के गुजरना शास्त्रोक्त विधि से इनका पालन करना और परमात्मा को लक्ष्य मान करके ही इन तीनों आश्रमों में से गुजरना ये मैंने किया है और इसका परिणाम क्या निकला है उसके लिए आगे कहते हैं अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम मैं इन अनित्य द्रव्यों के द्वारा उस नित्य तत्व को प्राप्त कर चुका हूं एक ब्रह्मवेत्ता ऋषि यमाचार्य या कहे महर्षि कठ कह रहे हैं कि इन अनित्य पदार्थों से ही मैंने उस नित्य तत्व को पा लिया है उपनिषद बड़े रहस्यात्मक हैं इस तरह की बात कहेंगे जो कि विपरीत प्रतीत होती है समझ में नहीं आती सीधे सीधे शब्दों में समझ में नहीं आती ऋषि पहली पंक्ति के अंदर कह रहे हैं अध्रुवही न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्व अध्रुव पदार्थों से उस ध्रुव को पाया नहीं जा सकता ध्रुव का मतलब है जो अटल है निश्चित है एक ही जगह पर रहता है आकाश में जो ध्रुव तारा दिखाई देता है उसे भी इसीलिए नाम दिया गया पृथ्वी की अपेक्षा से वो सदैव उसी दिशा में रहता है उसी जगह पर रहता है तो एक तरफ ऋषि कह रहे हैं कि अध्रुव के द्वारा ध्रुव को पाया नहीं जा सकता लेकिन दूसरी तरफ उसी श्लोक में दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं अनित्य ही नित्यम प्राप्तवानशनी अनित्य पदार्थों के द्वारा मैंने नित्य को पा लिया है महर्षि का तात्पर्य है यमाचार्य का तात्पर्य हैिणाचिकेत तकनी है इसके माध्यम से परमपिता परमात्मा को यदि लक्ष्य बना लिया जाए निष्काम भाव से इन सांसारिक पदार्थों का उपयोग किया जाए तो यही अनित्य पदार्थ उस नित्य परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं प्राप्त करा सकते हैं और पहली पंक्ति में जो कहा वो भी अपनी जगह सत्य है कि यदि इन्हीं अध्रुव अनित्य पदार्थों को लक्ष्य बनाया जाए और आध्यात्मिक साधना को छोड़कर छोड़ के निष्कामता को छोड़कर के केवल इन साधनों के माध्यम से परमात्मा को पाने का प्रयास किया जाए तो वो कभी नहीं हो सकता जिस प्रकार से धन से हम अनेक वस्तुओं को खरीद लेते हैं अनेक व्यक्तियों को खरीद लेते हैं उस प्रकार से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता ये एक सत्य पहली पंक्ति में कहा गया कि अध्रुव पदार्थों से ध्रुव परमात्मा को कभी नहीं पाया जा सकता लेकिन दूसरा तथ्य भी सत्य है कि यदि निष्काम भाव हो त्रिनाचिकेत अग्नि अंदर जल जाए परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का ही लक्ष्य हो निष्काम भाव मन में हो तो ये ही अनित्य पदार्थ हमें नित्य परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं जिस शरीर में हम रह रहे हैं ये शरीर अनित्य है जिस जल को हम पी रहे हैं जिस अग्नि का हम सेवन कर रहे हैं जिन पांच महाभूतों का हम सेवन कर रहे हैं ये सब के सब अनित्य हैं। जिन परिजनों का जिन अन्य सशरीर प्राणियों का वस्तुओं का पुस्तकों का हम उपयोग कर रहे हैं ये सबके सब अनित्य है लेकिन इनमें यह सामर्थ्य है कि वो नित्य परमात्मा तक हमें पहुंचा सकते हैं उस रास्ते में हमको सहयोग दे सकते हैं शर्त केवल हमारी है अंतर केवल हमें अपने के अंदर करना है वस्तुएं तो वही हैं परमात्मा ने इस संसार को भोग और अपवर्ग दोनों के लिए पैदा किया है भोगाप वर्गार्थम दृश्य ये संसार के पदार्थ तो हमें भोग भी दे सकते हैं और मोक्ष भी दे सकते हैं अंतर केवल हमें अपनी दृष्टि में करना है अपने अंदर त्रिनाचिकेत अग्नि को जगाना है अपने अंदर निष्काम भाव को पैदा करना है और महर्षि यमाचार्य ने यमाचार्य ने यहां पर अपने को ये स्पष्ट कहा कि मैंने उस परमात्मा को उस नित्य तत्व को प्राप्त कर लिया है अर्थात इस स्तर का उच्च व्यक्ति ये कह सकता है कि मैंने परमात्मा को मोक्ष को प्राप्त किया हम अपने जीवन के अंदर देखें